श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध पूर्वाध श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय से कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे जब अक्रूर जी ने देखा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 गाँधिनी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते वे एकटक उनकी ओर देखने लगते अपनी दृष्टि हटा न पाते नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहाँ पहुँच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर कर उनके प्रतीक्षा कर रहे थे उनके पास पहुँच कर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कराते हुए कहा चाचा जी आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए हम लोग पहले यहाँ उतर फिर नगर देखने के लिए जाएंगे अक्रूर जी ने कहा प्रभो आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता स्वामी मैं आपका भक्त हूँ भक्तवत्सल प्रभो आप मुझे मत छोड़िए भगवान आइए चलें मेरे परम हितैसी और सच्चे सुहित भगवन आप बलराम जी ग्वालबालों तथा नंद जी आदि आदमियों के साथ चलकर हमारा घर सनात कर दीजिए हम गृहस्थ हैं आप अपने चरणों की धूल से हमारा घर पवित्र कीजिए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 श्री भगवान ने कहा चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सृहित स्वजनों का प्रिय करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रोजी कुछ अनमने से हो गए उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए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 नामक आभूषण धारण कर पाई थी तो किसी ने एक ही पाँव में पायदे पहन रखा था कोई एक ही आँख में अंजन आँज पाई थी और दूसरी में बिना आंजे ही चल पड़ी कई रमणियाँ तो भोजन कर रही थी वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी सब का मन उत्साह और आनंद से भर रहा था कोई कोई उपटन लगवा रही थी वे बिना स्नान के ही दौड़ पड़ी जो सो रही थी